अमृतवाणी यथार्थ साधक के लक्षण 240 सौ चकमक पत्थर अगर सैकड़ों साल पानी में पड़ा रहे फिर भी उसके भीतर की अग्नि नष्ट नहीं होती पानी से बाहर निकालकर उस पर लोहे से चोट मारते ही उसमें से चिनगारियाँ निकलने लगती है यथार्थ विश्वासी भक्त भी इसी तरह का होता है हजारों अपवित्र विषय लोगों से घिरा रहने पर भी उसके विश्वास या भक्ति की तनिक भी हानि नहीं होती भगवान का नाम भगवत प्रसंग सुनते ही वह प्रेम में मत हो उठता है दो जिस प्रकार कसौटी पर घिसते ही सोना और पीतल का भेद खुल जाता है उसी प्रकार दुख क्लेश और विपदाओं में पड़ने पर सच्चे साधु और पाखंडी का भेद खुल जाता है 242 रेल का इंजन स्वयं आगे बढ़ते हुए अपने साथ आसानी से कितने ही माल से भरे डब्बों को खींच ले जाता है इसी तरह ईश्वर के विश्वासी भक्त सिर पर संसार के दुख कष्टों का बोझ होते हुए भी ईश्वर पर दृढ़ विश्वास और भक्ति रखकर भवसागर से आसानी से पार हो जाते हैं इतना ही नहीं वे अपने साथ और भी अनेकों को ईश्वर की ओर ले जाते हैं दो विषय सुखों के प्रति आकर्षण कबलस्त होता है जब मनुष्य समस्त सुखों के समष्टि स्वरूप अखंड सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेता है तब जो उस आनंद स्वरूप का उपभोग करते हैं उन्हें संसार के तुच्छ विषय सुखों के प्रति आकर्षण नहीं होता दो जिसने एक बार असल मिश्री का स्वाद चखा है उसे क्या सस्ते गुड़ का स्वाद भाएगा जो एक बार ऊँची अटारी में सो चुका है क्या उसे फिर गंदी झोपड़ी में सोना अच्छा लगेगा इसी तरह जिसने एक बार ब्रह्मानंद का स्वाद चखा है वह क्या कभी दुख विषयानंद में हो सकेगा 245 जो राजा की प्रेसी होती है वह क्या किसी भीखमंगे से प्रेम याचना करेगी जिसने भगवान की कृपा दृष्टि पाई है वह क्या कभी संसार के विषयों पर आसक्त होगा 246. सूप का स्वभाव है थोथे और असार को फेंककर सारवान वस्तु को रख लेना सतपुरुषों का स्वभाव भी ऐसा ही होता है 247. अगर शक्कर और बालू मिली हुई हो तो चीटी उसमें से बालू को छोड़ शक्कर को ही ग्रहण करती है इसी तरह परमहंस और सतपुरुष गण अच्छे और बुरे के मिश्रण में से अच्छे को ही ग्रहण करते हैं 248 प्रवाह का जल वेग से बहता हुआ किसी किसी स्थान पर थोड़ी देर भंवर में घूमने लगता है परंतु फिर शीघ्र ही वह सीधी गति में वेग के साथ भ निकलता है पवित्र हृदय धार्मिक व्यक्तियों का मन भी कभी कभी दुख निराशा अविश्वास आदि के भवन में पड़ जाता है पर वह अधिक देर तक उसमें अटका नहीं रहता शीघ्र ही उससे छूटकर आगे निकल जाता है 249. साधक की शक्ति किसमें है साधक ईश्वर की संतान होता है और बालकों की तरह रुदन ही उसका बल होता है 250. दादा को जितना दाद को जितना खुजाओ उतनी ही और खुजाने की इच्छा होती है और इतना ही ज़्यादा आराम मिलता है इसी तरह भक्त भी भगवान का गुणगान करते नहीं आघाते दो सौ एक बार भगवान का नाम सुनते ही जिसके शरीर में रोमांच उत्पन्न होता है और आँखों में प्रेमाश्रु की धार बहने लग जाती है उसका यह निश्चित ही आखिरी जन्म है 252 यदि साधक को कोई दुष्ट स्त्री अपने मोहजाल में फंसा ले तो क्या होगा जिस प्रकार पके आम को जोर से दबाने पर गुठली और गुदा फट से निकलकर दूर छिटक जाता है हाथ में केवल छिलका ही रह जाता है उसी प्रकार ऐसी स्त्री के हाथ पड़ते ही साधक का मन झट ईश्वर में चला जाता है देह भर पड़ी रह जाती है दो जो सबकी दृष्टि से दूर एकांत में भी भगवान देख रहे हैं इस भय से कोई अधर्म आचरण नहीं करता वही यथार्थ धार्मिक है निर्जन वन में सुंदर नवयुवती को अकेली देखकर भी जो धर्म के भय से भीत होकर उस पर कुदृष्टि नहीं डालता वही यथार्थ धार्मिक है जो वीरान में किसी उजड़े घर में मोहरों से भरी थैली देखकर भी उसे उठाने के मोह को रोक सकता है वही ठीक ठीक धार्मिक है जो केवल दिखावे भर के लिए या लोग क्या कहेंगे इस भय से सिर्फ लोगों के सामने धर्म का अनुष्ठान करता है उसे ठीक ठीक धार्मिक नहीं कहा जा सकता निर्जन निरव में अनुष्ठित होने वाला धर्म ही यथार्थ धर्म है भीड़ और कोलाहल में अनुष्ठित होने वाला धर्म धर्म नहीं